अपरत्व इसका हेतु तो क्या है इदम अस्मत सन्निकृष्ट अपेक्षा बुद्धि यह अपेक्षा बुद्धि होने से ही हम परत्व अपरत्व का व्यवहार करते हैं इदम् यहाँ इम ग पर्वत अपेक्ष इस प्रकार की अपेक्षा बुद्धि होने से परत्व अपरत्व का ज्ञान होता है ठीक इसी प्रकार काल कृतो पर हेतु अस्मात्ल संबद्ध जब इस प्रकार के ज्ञान होगा अयम अस्मात्प काल संबद्ध तभी हम कहेंगे यह कालकृत कृत अपरम इस यह ज्ञान भी कैसे होगा तो अयम अल्प काल संबद्ध यह कब होगा कहते अपेक्षा बुद्धि हो तो क्योंकि अयम अस्मात् प्रकार ज्ञान हुआ तो अपेक्षाबुद्धि चाहिए तो अपेक्षाबुद्धिश्च य उत्पन्ना जहाँ ये दिक्कृत अथवा कालकृत अपेक्षाबुद्धि उत्पन्न नहीं हुआ नहीं हुआ तो वहाँ परापर व्यवहार नहीं होगा तत्र परत्व अपरत्वर अपरत्व अनुत्पादात यह घट अभी दिकृत अपर है कालकृत अपर है अन्य कुछ पदार्थों की अपेक्षा तभी तो वहाँ बुद्धि अगर उत्पन्न नहीं हुई तो व्यापी कालकृत अपरत्व दिकृत परत्त्व अपरत्व व्यवहार नहीं कर पाएंगे और ये जो घट है वो पृथ्वी है तो पृथ्वी का साधर्म्य होना चाहिए था परत्व अपरत्व किंतु अपरत्व अपरत्व के लिए आवश्यक है अपेक्षाबुद्धि अपेक्षा बुद्धि हाँ, अगर अपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होगी तो वह अपरत्व अपरत्व व्यवहार नहीं कर पाएंगे तो इसका साधर्म्य नहीं रहा ये साधर्म्य लक्षण होना चाहिए पृथ्वी में कितु तो नहीं हुआ अव्याप्ति हो गई तो साधर्म्य नहीं हुआ अनुत्पादात अव्याप्ति में असंक्य साधर्म्य नहीं रहा असंक्य निरस्य अर्थात यह परत्व अपरत्व का ज्ञान होने के लिए अपेक्षा बुद्धि की आवश्यक है अपेक्षा बुद्धि नहीं हुई तो ये साधर्म्य का लक्षण नहीं रहा अर्थात वो जो आप लक्षण कह दिया साधर्म्य का ये ठीक नहीं हुआ क्योंकि लक्ष्य है और लक्षण गया नहीं मूल में मुक्तावली में नचा यत्र न चादो परत्व अपरत्व व न उत्पन्न जिसे घटा घट में परत्व अपरत्व विकृत कालकृत दोनों ही जहाँ उत्पन्न नहीं हुआ तत्र अव्याप्ति वहाँ अव्याप्ति हो जाएगा साधर्म्य का लक्षण का तत्र अव्याप्ति अर्थात साधर्म्य लक्षण से साधर्म्य लक्षण गया नहीं त्र अव्याप्तिर न च वाच्य परत्व अपरत्व का अर्थ कर देंगे परत्वादी पर सधिकरण पर अपरत्व पर द्रव्यत्व द्रव्यव्याप्य जातिमत्व यह परत्व का अर्थ हो गया पर सनाधिकरण अभी परत्व घट में रहेगा और वहां द्रव्यत्व व्यापी व्याप्य जाति पृथ्वीत्व रह जाएगा तो होने से परत्व समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति हो गया पृथ्वीत्व आदि पृथ्वीत्व आदि मान हो जाएगा घट उसमें रह जाएगा परत्व समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्व अब यह घट में आ जाएगा परत्व समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति हो जाएगा पृथ्वीत्व अभी पृथ्वीत्व मान घट अभी पृथ्वी प्रिथिवि में पृथ्वीत्व मत्व यह जाएगा त तो परत्व समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्व परत्व शब्द का अर्थ ये कर देंगे इसी प्रकार के अपरत्व का अर्थ कर देंगे अपरत्व समानधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्व यह घट में रहेगा अपेक्षा बुद्धि उत्पत्ति अपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति हो नहीं हो परत्व समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति तो में रहेगा नहीं रहेगा पृथ्वी तो जाति रह जाएगा इसलिए अपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होने पर में लक्षण की अव्याप्ति हो गई जो दोष दिखा रहे थे अब नहीं होगा पृथ्वी तो जाति जहाँ रह जाएगा बस साधन में आ गया अच्छा आगे इसमें कहते हैं पदकृत्य दिखाते हैं समानाधिकरणांतम <misterisation> अगर नहीं कहेंगे तो कितना हो जाएगा साधर्म्य समानाधिकरण नहीं कहेंगे द्रव्य तो व्याप्य जाति मत्वम तो जाति तो व्याप्य जाति आत्म है तो अगर हम परत्वादि समानाधिकरण नहीं कहेंगे द्रव्यत्व व्याप्य जाति मान आत्मा होगा तो तो व्याप्य जाति मत्वम ये आत्मा में भी आ जाएगा तो होने से द्रव्यत्व्याप्य जाति मतव खाली इतना कहेंगे तो आत्मा में अतिव्याप्ति हो जाएगी आत्मनीय अतिव्यापति वारणाधिकरण समानधिकरण करुना। कितना हो जाएगा परत्वादि परनाधिकरण यहाँ तक तो अगर परत्वादि समानधिकरण नहीं कहेंगे लक्षण कितना होगा जाति मत्व द्रव्य तो व्याप्य जाति आत्मत्व है तो द्रव्य व्याप्य तो जाति में यह आत्मा में जाएगा तो साधर में कर रहे थे पृथ्वी तेजो वायु और मन गया आत्मा में अतिव्यापति हो गयी दिनाकी में कहते हैं आत्मनी अति व्याप्ति वारणा समानाधि करणान्तम आत्मा में अतिव्याप्ति हो गई क्योंकि द्रव्य व्याप्य जाति किसको ले लिया आत्मत्व इसलिए आत्मा में अति व्याप्ति हो गयी अच्छा आगे द्रव्य तो व्याप्य नहीं कहेंगे तो लक्षण कितना हो जाएगा जाति मत्वम परत्वादि समानाधिकरण जाति मत्वम परतवादि समानाधिकरण जाति जहां परत्व रहेगा घट्ट में वहाँ समानाधिकरण जाति सत्ता रहेगी तो जहां परत्व रहा वहां सत्ता भी रहेगा तो परत्वादि समानाधिकरण जाति एकोन हो गई सत्ता ये जाति मत्व आत्मा में आएगा परत्वादि समानाधिकरण जाति सत्ता सत्ता आत्मा में आएगा आज इसलिए कहते हैं तो तत्र अर्थात आत्मा सत्ता मादा अति व्याप्ति वही आत्मा में सत्ता जाति को लेकर के अतिव्याप्ति हो जाएगी अगर आप द्रव्य व्याप्य नहीं कहेंगे तो क्योंकि आपका में लक्षण हो जाएगा परत्वादि समानाधिकरण जाति मत्वम परत्वादि समानाधिकरण जो जाति हो परत्वादि समानाधिकरण घट्ट में सत्ता रहेगी जाति तो सत्तावत्वम आत्मा में जाएगा इसलिए परत्वादि तो समानाधिकरण जाति मत्वम कहेंगे यह आत्मा में जाएगा तो इसको वारण करने के लिए कहेंगे द्रव्यत्व व्याप्य द्रव्यत्व व्याप्य कहने से और सत्ता जाति को नहीं ले पाएंगे तो आत्मा में अतिव्याप्ति नहीं होगी ठीक है अभी आपको परत्व आदि समानाधिकरण कहना पड़ेगा द्रव्यत्व व्याप्ति भी कहना पड़ेगा ऐसे जाति अभी जहां घटो में परत्व रहेगा वहाँ पृथ्वीत्व तो रहेगा सत्ता सत्ता भी रहेगी और वहां द्रव्यत्व द्रव्यत्व भी रहेगा द्रव्यत्व द्रव्यत्व का व्याप्य होगा नहीं होगा सम व्याप्य लेने से द्रव्य तो द्रव्य तो का व्यापी भी हो जाएगा आप लक्षण कह देंगे कहते पर समानाधिकरण द्रव्यत्व तो व्याप्य जाति समव्याप्य होने से स्वयं स्वयं का जहां घट रहेगा वहां घट रहेगा जहाँ घट रहेगा वहां घट रहेगा नहीं रहेगा तो कहें यत्र यत्र घटो तत्र यत्र घटो यत्र यत्र घटत्वम तत्र घटम रहेगा नहीं रहेगा आपको व्याप्ति चाहिए तो समव्याप्ति कह देते हैं इसको तो आप अगर कहेंगे परत्वादि समान अधिकरण द्रव्य व्याप्य कहते हैं द्रव्य व्याप्य द्रव्य हो जाएगा तो परत्वादि समान अधिकरण द्रव्य व्याप्य जाती अभी द्रव्य व्याप्य जाती द्रव्य हो गया अभी द्रव्य वान आत्मा होगा द्रव्य वान आत्मा होगा आत्मा में द्रव्य रहेगा आत्मा द्रव्य है तो परत्वादि समानधिकरण द्रव्य तो व्याप्य जाति द्रव्य हुआ और द्रव्यत्वान आत्मा भी हो जाएगा तभी लक्षण आ जाएगा आत्मा में इसलिए कहते हैं आगे द्रव्यत्व अन्यत्वेनापि अन्यपि जातिर्विशेषणीया जो आप लक्षण दे दिए परत्वादि समानधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य और आपको कहना पड़ेगा द्रव्यत्व व्याप्य द्रव्यत्व तो अन्य ये भी कहना पड़ेगा नहीं तो द्रव्यत्व का व्याप्य द्रव्यत्व भी है द्रव्य तो जाति ग्रहण हो जाएगा तदवान आत्मा हो जाएगा इसलिए परत्वादि समान द्रव्य तो व्याप्य द्रव्य तो जाति लेना पड़ेगा नहीं तो द्रव्य तो व्याप्य द्रव्य तो भी है वो जाति न लिया जाए इसलिए द्रव्य तो अन्य कहना पड़ेगा हाँ ना, ना, ना ये व्याप्ति क्या ना वहाँ दो पदार्थ अलग अलग हुए किंतु दोनों पदार्थ सर्वत्र मतलब समान स्थान पर रह गए तो वो जैसे हमको यत्र यत्र तत्र तत्र, तत्र, तत्र घट जाएगा हम कहेंगे व्याप्ति है हाँ वो भी समय हो जाएगा हाँ ये भी समय व्याप्ति द्रव्यव अन्य जातिर विशेषण या जो दिया कि द्रव्य व्याप्य तो जाति जाति का विशेषण हो गया द्रव्य व्याप्य तो कहते हैं कि द्रव्य तो अन्य ये भी होना चाहिए द्रव्य तो अन्य भी जाति विशेषण या जाति का विशेषण ये भी देना पड़ेगा द्रव्यत्व तो से ते न, तो तो अन्य होना चाहिए तेना न द्रव्य तो व्याप्य द्रव्यत्व मादाय अतिव्याप्ति व्याप्ति द्रव्य व्याप्य द्रव्य भी होता है उसको लेकर के अति व्याप्ति हो इसको समव्याप्ति भी कह देते है वो भी एक प्रकार की अर्थात समवृत्ति होने से समव्याप्ति हो गया ये समान होने से समव्याप्ति हो गया कैसी अल्पदेश यत्र यत्र तत्र तत्र घटने से ये व्याप्ति का स्वरूप कह देते हैं जहां आपको लगे घट जाएगा उसको आप व्याप्ति कह देंगे हम मतलब आपका कहना है कि दो पदार्थ हमारा बुद्धि में नहीं आ रहे हैं दो अलग अलग पदार्थ नहीं हो रहे हैं वो ये जी कहते हैं हम साधारणतः तो जहां दो पदार्थ होता है जैसे प्रमेयत्व अभिधेयत्व यहाँ समव्याप्यत्व ये एकदम प्रचलित है किंतु तो ये सब कहते हैं कि आपका जो आप लक्षण कहते हैं व्यापति को यत्र यत्र तत्र तत्र घटता है इसलिए इसलिए आपको यह भी व्यापी व्यापक कहना पड़ेगा लक्षण घट तो आपको कहना पड़ेगा और घटत द्रव्यत्व द्रव्यत्व में किस समन्या रहेगा द्रव्यत्व द्रव्यत्व में घट घटो में किस समस्या रहेगा तो घट घट में रहता है तभी तो हम तादात्म्य संबंध कहते हैं ना तो हमारा बुद्धि में क्या आना चाहिए घट घट में रहना मतलब आधेय और आधार अलग होना चाहिए किंतु वहां देखिये किसे तादात्म्य संबंध प्रयोग कर देते हैं संबंध होना अर्थात दो अलग पदार्थ होना चाहिए किन्तु घटा वही घटा उसी घट में तादात्मिक समन्वय रह गया तो दो पदार्थ कहाँ है तो नहीं होने पर भी एक संबंध स्वीकार करते हैं, तो इसी प्रकार की यह भी हो गया एक ही पदार्थ होने पर भी समव्याप्ति वो स्वीकार करते हैं। अच्छा द्रव्य व्याप्य द्रव्यत्व आदाय अति व्याप्ति अर्थात आत्मा में अति हो जाएगी अच्छा अतिव्याप्ति केचित केचित लिखे नहीं शायद महाराज से कहे होंगे केचित अच्छा आगे मुक्तावली में पर परा परत्व आगे है मूर्तत्व मूर्तत्व का अर्थ कहते हैं अपकृष्ट परिमाणवत्व अपकृष्ट परिमाणवत्व अर्थात उत्कृष्ट परिमाणवत्व नहीं अपकृष्ट परिमाणवत्व तो अपृष्ट परिमाणवत्वम कहने से ये परमाणु का जो परिमाण है वो परम है ना मध्यम है परम है परमाणु का परिमाण ये परम है परम नहीं परमाणु कहते हैं परम है अणु है किंतु है तो परम तभी परमाणु का परिमाण आप कहते हैं मूर्तत्वम अपकृष्ट परिमाण वत्वम मूर्तत्व तो पृथ्वी का परमाणु में रहेगा नहीं रहेगा रहेगा किन्तु उसको अपकृष्ट परिमाण व तुम कैसे कहेंगे वो तो अपकृष्ट नहीं वो तो परोम है।, है वो तो परम है इसलिए परमाणु का जो परिमाण है वो अपकृष्ट नहीं है उत्कृष्ट है परम है ना श्रेष्ठ कहते हैं तो होने से आपका हमारा बुद्धि जब तक न्याय नहीं पढ़ेंगे तब तक तो कहेंगे वृक्ष में शाखा है न्याय पढ़ने से क्या कहेंगे शाखा में वृक्ष है तो इसी प्रकार के आपको भी कहना पड़ेगा परमाणु का जो परिमाण है वो अपकृष्ट नहीं है उत्कृष्ट है क्योंकि तो परम कहते हैं तो अपकृष्ट परिमाणुवत्वम कहने से यह लक्षण भी परमाणु का परिमाण में नहीं जाएगा क्योंकि परमाणु का जो परिमाण है वो अपकृष्ट नहीं है उत्कृष्ट है इसलिए कहते हैं दिनकरी में अपकृष्ट एति अविभू वृत्ति परिमाणुवत्व इत्यर्थ अपकृष्ट परिमाणु वत्व कह देने से परमाणु में नहीं जाएगा किंतु हम कह देंगे अपकृष्ट परिमाणुवत्व का अर्थ हो जाएगा अविभू वृत्ति परिमाणुवत्वम तो अविभू वृत्ति परिमाण परमाणु का जो परिमाण है वो विभू में रहेगा नहीं रहेगा अभी अपकृष्ट परिमाण का अर्थ कह देंगे अविभू वृत्ति परिमाण तो परमाणु में भी रह जाएगा अपकृष्ट परिमाण का अर्थ क्या देंगे अभिभुवृत्ति परिमाण तो ये परमाणु में भी जाएगा तेना परमाणु न व्याप्ति क्योंकि परमाणु में उत्कृष्ट परिमाण है अच्छा देखिए रामरुद्री में दिया अपृष्टि परमाणु परिमाण से परम अणु कहते हैं परम ह्रस्व इसमें जो परिमाण है वो तो उत्कृष्ट है परमाणु परिमाण कुतोपि अपकृष्टत्व अभाव ये किसी से अपकृष्ट नहीं ये तो परम है होने से तत्व अव्याप्ति में आशंक्य उसमें अव्याप्ति हो जाएगी इसलिए अपकृष्ट परिमाण का अर्थ कह दिए अविभू वृत्ति परिमाणवत्व न विभूति अविभू तो अविभु वृत्ति अविभू वृत्ति तदेव परिमाण तदवत्व अभिभु में रहने वाला जो परिमाणवत्व अच्छा ये हो गया अपकृष्ट परिमाणवत्व का अर्थ अथवा क्रियाजनकता अवच्छेदक मूर्तत्व क्रिया जनकता का अवच्छेदक अर्थात जो क्रिया का जनक होगा क्रिया का जनक अर्थात क्रिया का जो समवाय कारण होगा तो क्रिया समवायी कारणत्व जिसमें रहेगा तो क्रिया विभू पदार्थ में होगा क्या नहीं होगा तो जो विभू नहीं होंगे तो उनमें क्रिया होगी अर्थात ये पृथ्वी जल तेज वायु मन इनमें क्रिया होगी तो क्रिया का समवायी ये, तो ये पांच होंगे तो क्रिया जनकता का अवच्छेदकम ये पांचों में रहेगा क्योंकि ये पांचों में ही क्रिया होगा बाकी तो विभू पदार्थ क्रिया नहीं होंगे क्रिया जनकता अवच्छेदकम क्रिया का जनकता कितने द्रव्य में रहेगा पांच द्रव्य में पांच द्रव्य में रहेगा तो क्रिया जनकता का अवच्छेदकम मूर्तत्वम ये जाति इतिय कैचित कुछ लोग मूर्तत्व को जाति कहते हैं बाकी मूर्तत्व को जाति नहीं मानेंगे भूतत्व को लेकर के शांकर्य दोष होगा तो किंतु कुछ लोग कहते हैं कि क्रिया जनकता अवच्छेदक मूर्तत्वम ये जाति शांकर्य दोष नहीं मानते हैं नहीं मानते हैं नहीं मानने से ये जाति हो जाएगा कहते आगे दिनोकरी में तच्छ अच्छा कैसे जाति भी कैचित कैचित अर्थात जो शांकर्य को दोष नहीं मानते पहले बोला ना शायद महर्षि कहे हम लिख लिया उधर लिखा है मतलब महर्षि कहे होंगे नहीं तो लिखेगा कहां से दिनकरी राम रुद्री समझ में नहीं आया मूर्तत्वम अपकृष्ट परिमाणवत्व हाँ इसको पढ़कर के फिर मूर्तत्व का अर्थ है अपकृष्ट परिमाणवत्व तो अपकृष्ट परिमाण वत्व अगर हम कहेंगे तो फिर परमाणु में नहीं जाएगा क्योंकि परमाणु का जो परिमाण है अपकृष्ट नहीं उत्कृष्ट है इसलिए दिन कर उसका अर्थ बदल दिया अविभूवृत्ति परिमाणवत्व मुक्तावली में आगे कहा मूर्तत्व अपकृष्ट परिमाणवत्व तचान ये जो पृथ्वी जल तेज वायु तेजवायु मनसा तथा अपकृष्ट परिमाणवत्व ये पांच का ही है तीनकर में कहते हैं निरुक्त मूर्तत्व च ये जो मूर्तत्व तो का लक्षण निरूपण किया गया अपकृष्ट परिमाणवत्व हो अथवा अविभू परिमाणवत्व क्रियाजनकता अवच्छेदकम जो भी कहें वो यही पांचों का ही होगा निरुक्तमूर्तत्व चर्थ च स्वर्थे निरुक्तमूर्तत्व च मूल में कहा मूर्तत्व अपरिमाणवत्व चच्च ऐसा तदर्थात हो गया निरुक्तमूर्तत्व आगे तच का अर्थ तू अर्थात अपरिमाणवत्व तू एसाम अर्थात इतने का ही है तू ये मतलब अवधारण करते हैं अपकृष्ट परिमाण तू अर्थात यही पांचों का ही अपकृष्ट परिमाण चू अर्थ है तू अर्थ में च कहा गया स्तू का अर्थ इतर व्यावृत करेगा बाकी में अपकृष्ट परिमाण तुम नहीं है यह पांच में ही है आगे चुअर्थे दिनोकरी में मुक्तावली में मुक्तावली में।, में है तत्चाम कहीं विराम नहीं है विराम हो गया मकर आधा दिया है न ये हो जा सकता है अच्छा कोमा है अच्छा इसमें नहीं दिया है अच्छा मौकार तो नहीं हो पाएगा या तो अनुस्वार होगा नहीं तो नकार हो जाएगा परसवर्ण होकर के नकार होगा वापद अंत तो से होकर के कुमा दिया है हाँ वो होने से ठीक है अच्छा तत्व ऐसा ऐसा अर्थात ये पांचों का क्यों मुक्तावली में कहते हैं गगनादि परिमाण से कुत्पि अपकृष्टत्व अभाव गगनादि का जो परिमाण हो गया तो परम महत्व और परम दीर्घत्व यह परिमाण कुतोपि अपकृष्टत्व अभाव इसमें अपकृष्टत्व नहीं है अच्छा यहाँ तक हो गया मूर्तत्वम आगे वेगवत्वम के लिए कह दिया था वेग संबंधित्व और बच गया कर्मवत्वम इनका साधर्म्य है पूर्ववत्त कर्मवत्वम तो कर्मवत्वम कहने से कर्मवत्व साधर्म्य होगा और जिस समय में घट में कोई कर्म नहीं हो रहा है तो कहेंगे अभी जो घट है वो पृथ्वी जल तेज वायु मन ये पांच में आता है आने से साधर में जाना चाहिए किंतु तो अभी कर्म नहीं है नहीं है तो साधर में नहीं गया काली का अव्याप्ति हुई तो इसलिए कहते हैं पूर्ववत्त कर्मवत्व पूर्ववत अर्थ जैसे परत्व में कह दिया गया तो इसको दिनकरी में कहते हैं परत्वा परत्व समानधिकरण आगे द्रव्यत्व्याप्य जातिमत्व जैसा कहा था परत्व परत्व समानधिकरण इत्यादि कथित अविवक्षिता परत्वा परत्व समानधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत जैसा कहता अभ्याप्ति दोषों दोषो का वारण करने के लिए इसी प्रकार की यहां भी कह देना है कर्मवत्म का जागा में भी कह देना है अर्थात क्या कहना है कर्म समानधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मतम घट में कभी कर्म हो सकता है तो जिस समय में घट में कर्म होगा तो कर्म समानधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति घट में पृथ्वी रहेगा अभी जिस समय में घट में कर्म नहीं हो रहा है तभी घट में पृथ्वी तो रहेगा तो कर्म समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति ये अर्थात कर्मवत्व का अर्थ हो जाएगा तो जैसे कर्मवत्व का अर्थ हो गया कर्म समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति ऐसे वैगवत्व का भी अर्थ कर देंगे वेग समानाधिकरण द्रव्य व्याप्य जाति दे दिया गया वेगवत्व वेग संबंधित कह दिया था अभी फिर कहते हैं वेवत्व वेगवत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मेगवत वृत्ति और वेग समानाधिकरण वेगवत वृत्ति वेग वाला में जो रहेगा वो वेग समानाधिकरण होगा तो वेगवत वृत्ति का अर्थ वेग समानाधिकरण तो वेगवध वृत्ति कह सकते हैं नहीं तो वेग अधिकरण वृत्ति भी कह दे सकते हैं वैग का अधिकरण में जो रहेगा वो वैग समानाधिकरण होगा तो वैग समानाधिकरण वैगवध वृत्ति वैग अधिकरण वृत्ति ये सब समानार्थ हो जाते हैं अलग अलग रूप हो जाएंगे ये तर्क संग्रह में दिए ना साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव न साधन साध्य व्यापक तो हाध्य हा? समानधिकरण अत्यंताभाव अप्रति होगी ये साध्य का व्यापक हो जाएगा साध्य का समानाधिकरण में जो अभाव रहेगा उसका अप्रतियोगी होना चाहिए तभी व्यापक होगा तो साध्य समानाधिकरण कह दिया और जब साधन अव्यापक के लिए वहाँ कह दिया साधनबद्ध वृत्ति इस प्रकार कह दिया तो, तत् समानाधिकरण कह सकते हैं तदवद्ध वृत्ति कह सकते हैं अथवा तद अधिकरण भी कह सकते हैं घटका अधिकरण में वृत्ति जिसका होगा पटका वो घटो के साथ समानाधिकरण हो जाएगा अथवा घटव घटव हो गया भूतल उसमें वृत्ति ये तीनों समानार्थक होते हैं वैगवत्व का अर्थ हो गया वैगवध वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति ये पांचों का साधर्म्य हो गया अच्छा आगे यह कार्य का पूरा हुआ आगे कार्य का है कालखात्म दिशा सर्व गतत्वं परमं गत परंमत चत्वारि चुरी स्पर्शवती का कालश्च इति चला अच्छा दिख भी इति दिखे कालखात्मदिश तमामगतम महत्व परम महत अर्थत परमत्वि ष्ठी दिया कालखात्मदिशा सर्वगतत्व और परम परमं परमत्व परिमाण रहेगा इसमें ये चार का साधन में हो गया और क्षित्यादि पंच भूतानी चित्यादि अर्थात जो क्षिति जल तेज वायु आकाश ये पांच भूत हो गए चतरी स्पर्श बंती उनमें से चार स्पर्श बंती कौन स्पर्श वाला नहीं है आकाश ये साधन में कह दिए काल आगे मुक्तावली में कालाकाश आत्मदिशा सर्वगतत्व काल आकाश आत्मा अर्धिक इनमें सर्वगतत्व और सर्वगतत्व का अर्थ कहते हैं सर्वमूर्त संयोगित्व सर्वगतत्व विभु का लक्षण कहते हैं सर्वमूर्त संयोगित्व विभुत्व तो ये सर्वगतत्व का अर्थ हो गया तो सर्वगतत्व कहते हैं ये चारों में रहेगा सर्वगतत्व इसमें धातु क्या है कम धातु और ये जो चार कहा गया काल ख आत्मा दिशा इसमें गम रहेगा इसमें कोई गमन होगा ही नहीं इसलिए कहते हैं दिनोकरी में कालादो स्पंदा भावेनो न कालादि में स्पंद स्पंद गमन तो कालादि में कोई गमन है नहीं तो सर्वगत कैसे बनेंगे इसको भारण करने के लिए दोष को कह दिया सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी कोई गमन होना आवश्यक नहीं है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी ये हो गया सर्वगतत्व का अर्थ वास्तव तो है कि सर्वत्र विद्यमान है और इसे गत कह दिया जो प्रविष्ट जैसे वैदांतिक लोग कहते हैं ना इसी प्रकार के उपलब्ध होता है इसलिए प्रविष्ट कह दिया अच्छा आगे मूल में परम महत्व च कारिका में तो कह दिया परम महत्व तो उसका अर्थ कहना पड़ेगा परम महत्त्वम क्योंकि काल खात्म दिशा ष्ठी दिया है उनका परिमाण हो जाएगा परम महत्त्वम और परम महत्त्वम ये क्या है कहते हैं परम महत्त्वम परम महत्वत्व जाति वाला हो जाएगा तो परम महत्व का रक्षण कैसे करेंगे करेंगे परम महत्वत्व जाति वाला जो होगा ये परमा महत्वत्व तो ये क्या है कहते हैं कि जाति है परमा महत्वत्वम ये जाति विशेष एक जाति है जो कि परमा महत्व में रहेगा परमा महत्व ये चार में रहेंगे काल आकाश दिग और आत्मा ये चार में तो इसमें परमा महत्वत्व जाति रहेगा तो परमा महत्वत्व जाति अथवा परमा महत्वत्व का दूसरा अर्थ कहते हैं अपकर्ष अनाश्रय परिमाणत्वम ऐसे पाठ है अपकर्ष अनाश्रय परिमाण अपकर्ष का अनाश्रय है जो परिमाण तो हो जाएगा परम महत्व परिमाण कहते हैं उसमें अपकर्ष नहीं है तो अपकर्ष परिमाण अपकर्ष अनाश्रय परिमाण ये हो गया परम महत्वम हाँ वो समान है उसको संशोधन करना पड़ेगा तो अपकर्ष अनाश्रय परिमाण जो हुआ जिसमें अपकर्ष नहीं रहेगा वो परिमाण कौन होगा परम महत्व होगा भाई परम महत्व में क्या जाति रहेगी परम महत्वत्व इसलिए कहते हैं परम महत्वत्व एक जाति है अथवा परम महत्वत्व अपकर्ष अनाश्रय परिमाणत्व तो आप लोगों का पाठ तो ठीक है परिमाण तत्व है परिमाणत्व करना पड़ेगा क्योंकि परिमाण वाला कर देंगे तो फिर तो आकाश कालो इत्यादि को कहेगा अभी अपकर्ष अनाश्रय परिमाण हो गया परम महत्व परिमाण तदवान हो जाएंगे आकाश इत्यादि हो जाएंगे तो तदम आकाश में आएगा ये परम महत्व परिमाण में नहीं आएगा वो तो आकाश में आ जाएगा इसलिए परम महत्व परिमाण परम महत्व तो का अर्थ कहेंगे अपकर्ष अनाश्रय परिमाणत्वम तो बहुत भी कट जाएगा और दो तकार से एक तकार भी कट जाएगा टीका में अहम महानी प्रतीति विषय परम महत्वश्य अहम महान आत्मा आत्मा, आत्मा महान इस प्रकार की प्रतीति विषय नया एक प्रतीति होगी क्यों आत्मा ये मन के द्वारा दिखेगा दिखने से नया एक इसलिए आत्मा का परिमाण लेकर के विवाद नहीं करेंगे क्यूं? क्यों कहते उनको तो दिखता है आत्मा आत्मा मन के द्वारा दिखेगा तो उसका परिमाण में दिख जाएगा इसलिए आत्मा का स्वरूप लेकर के नया एक लोग विवाद नहीं करेंगे दूसरे लोग नहीं मानेंगे वो कहते ठीक है भाई आपको दिखता नहीं आप लोग अपने रास्ते में रहो तो ये दोष वारण करने के लिए वहाँ टीकाकार वाचस्पति जी कहते हैं प्रतिथि अहम महानीति प्रती विषय परम महत्वत्व गगन परिमाणादि साधारण से जातित्व संभव है क्योंकि परम महत्व को आप जाति परम महत्वत्व तो को तभी जाति कहेंगे जब परम महत्वत्व ये तो एकाधिक परम महत्व में रहे क्योंकि अनेक सम्वे होने पर ही तो आप उसको जाति कहेंगे तो परम महत्वत्व तो को जाति कहेंगे अगर अनेक महत्व में रहे तो अनेक परम महत्व कहाँ आएगा कहते आकाश काल दीघ आत्मा ये चार में आ जाएंगे तो होने से परम महत्व तो जाति हो जाएगा ठीक है गगन परिमाण आदि साधारण से परम महत्व गगन परिमाण आदि साधारण गगन काल दिग आत्मा ये चारों में रहेगा होने से परम महत्व तो ये जाति हो जाए संभव अपी आत्म परिमाणम अयोग्यम अभी आत्मा में भी परम महत्व परिमाण रहेगा किंतु यह परम महत्व परिमाण योग्य नहीं है यह पहले एक बार विचार आया था वाचस्पति कहते हैं तो अगर आत्मा का परिमाण परम महत्व परिमाण योग्य हो जाएगा आज मनुष्य दिखेगा खाली नया एक का मनुष्य मनुष्य क्यों ये सभी का मनुष्य दिख जाएगा और दिखेगा तो विवाद क्यों होगा इसलिए वाचस्पति जी कहते हैं आत्मा में रहने वाला जो परम महत्व परिमाण यह योग्य नहीं है प्रत्यक्ष मनुष्य प्रत्यक्ष नहीं होगा आत्मा प्रत्यक्ष होने पर भी उसका परम महत्व परिमाण ये प्रत्यक्ष नहीं होगा क्योंकि योग्य नहीं है इति टीकान मतम अनुसृत्य तो परम महत्वत्व को जाति नहीं करके उसका अर्थ कर लेंगे कि अपकर्ष अनाश्रय परिमाणत्वम तो अर्थात ये योग्य नहीं है मन, मन से प्रत्यक्ष नहीं हो जाएगा तो इसका अर्थ कर लेंगे अपकर्ष अनाश्रय परिमाणत्व तो ये अपकर्षण नहीं है मतलब अपकृष्ट नहीं है ये प्रत्यक्ष नहीं होता है आत्मा का जो परम महत्व परिमाण आज यहाँ तक ओ शंकरण शंकरचार्य केशव वागरायण शूत्र भाष्य कृत वंदे भगवंत पुनः पुनः श्वर गुरावेदि तेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शांति शांति